घाता स्वनवत्सर्वे आत्मया विसर्जिता आधिकमें बनोपत्तिर्द से प्रसाद ही ये कोषा व्याख्याता स्थिति तीवथा सकाशि परम ब्रह्म प्रकाशितम दौर्द्वधु ज्ञानी परहम प्रकाशित पृथिवीद यश प्रसस्यते जीवात्मेद प्रशस्य ना नि तदिजस माया विसर्जित हूं अधिष्ठान के अज्ञान से और जो ये सृष्टि दिख रही है ये जादू का खेल इसी में ये सब के सब संखात दिखाई पड़ रहे तो कौन किससे बड़ा है कौन किसकी बराबरी का है सपने में पांच बरस का बच्चा छोटा और तीस बरस का बाप बड़ा लेकिन क्या वो बड़े छोटे हैं उम्र में उनके फर्क है उनका वजन का बेटा मालूम होता है बीस पाउंड का और बाप मालूम होता है डेढ़ सौ पाउंड का तो क्या सचमुच उनके वजन में फर्क है तो भाई बच्चा मालूम पड़ता है छोटा और बाप मालूम पड़ता है बड़ा तो असल में क्या वो छोटे बड़े हैं तो वो तो मन का ही खेल है न लंबाई में बड़ापन छोटपन है न उम्र में बड़ापन छोटप्पन है न वजन में बड़ापन छोटअपन है तो ब्रह्मा जी ये कल्प भर है और जुए जो हैं वो दिन भर में कई बार पैदा होए और मर जाएं लेकिन सब स्वप्न के ही नाम उनमें के सब जीवों से ब्रह्मा का शरीर बड़ा है इसमें अथवा ब्रह्मा और जीवों का शरीर ये सब समान ही है इसमें कोई उपपत्ति कोई युक्ति कोई साधन नहीं है ये सृष्टि बिल्कुल अनिर्वचनीय ही परमात्मा में प्रकाशित हो रही है और इसको अनिर्वचनीय जो कहा जाता है वो भी अपने मत से अनिर्वचनीय नहीं कहा जाता वेदांत मत में सृष्टि अनिर्वचनीय नहीं है अनिर्वचनीय माने मिथ्या हो, ये पर्यायवाची शब्द है असल में जो चीज मिथ्या होती है माने मिथा सिद्ध होती है परस्पर सिद्ध होती है अन्योन्याश्रित होती है मिथ्या माने परस्पर सापेक्ष आजकल के वैज्ञानिक भी सापेक्षवाद नाम का एक मतवाद उन्होंने स्वीकार किया है आंख से रूप और रूप से आंख तो सापेक्ष जिस वस्तु की सिद्धि सापेक्ष होती है वो वस्तु मिथ्या कही जाती है क्योंकि स्वतः सिद्ध नहीं है स्वयं प्रकाश नहीं है स्वतः सिद्ध नहीं है मिथो जन्यत्व ही मिथ्यात्व है ऐसा समझो वैसे दृश्य होने के कारण मिथ्या है विकारी होने के कारण मिथ्या है वेदांत के ग्रंथों में 10 युक्ति ऐसी बताई गई है जिसके कारण ये प्रपंच मिथ्या है तो उनमें से सबसे प्रबल जो जुक्ति मानी गई है वो है स्वाभाविकरण भाषमान अपने अभाव के अधिकरण में भाषना अधिष्ठान का ज्ञान होने पर निवृत्त तो हो जाना केवल स्वरूप के अज्ञान से ही मालूम पड़ना है ना और अपने समकक्ष प्रमाण से ही सिद्ध होना सृष्टि मिथ्या प्रमाण से ही सिद्ध होती है आंख कान नाक भी तो सृष्टि में ही है ना आ, तो अनेक युक्तियां वेदांत ग्रंथों में बताई गई हैं परंतु ये जो अनिर्वचनीयता है सृष्टि की मिथ्या जो सृष्टि का है वेदांत के मत में नहीं है वेदांत के मत में तो ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो अनिर्वचनीयत्व जो बताते हैं वो तत्तवादी प्रतिवादी के द्वारा प्रतिपादित जो मत है जैसे आपको नमूने के प्रत्येक के रूप में बता रहा नैयायिकों ने कहा कि दो परमाणु के संयोग से एक अणु बन जाता है तो ये हुआ नयायिक का मत उसने सृष्टि का है ना निर्वचन किया निरुक्ति की कि अणुओं से सृष्टि होती है अणुओं से फिर त्रसरेणु बनता है तो त्रसरेणु का कारण अणु और अणु का कारण परमाणु और परमाणु से सृष्टि बनी अब इस पर यह विचार है कि परमाणु जो हैं वो सावयव होते हैं कि नहीं माने परमाणुओं के हिस्से होते हैं कि नहीं तो ये मानते हैं कि अणु के तो हिस्से होते हैं परंतु परमाणु के हिस्से नहीं होते नहीं आई को ऐसा माना अब वो कहते हैं कि तुम परमाणु को निरवय भी मानते हो सावयव तो नहीं मानते और दो परमाणुओं के संयोग से अणु की उत्पत्ति भी मानते हो यह विप्रतिशुद्ध है जो वस्तु सावय नहीं होगी वो संयुक्त कैसे होगी वो जुड़ेगी कैसे है ना परमाणु दो परमाणु जब मिलके अणु बनेगा तो परमाणु एक देश से संयुक्त होंगे है ना कि एक परमाणु दूसरे परमाणु में बिल्कुल मिल जाएगा वो तो निरवय है यदि एक परमाणु दूसरे परमाणु से अलग हो गई नहीं तो वाणु की उत्पत्ति नहीं होगी और यदि दोनों आपस में सट के बड़े बनते हैं तो परमाणु का जो निर्वयत्व है है ना वो व्याकुपित हो गया है ना वो तो सवयव सिद्ध हो गया तो परमाणु निर्वय भी हो और दो परमाणुओं के संयोग से सृष्टि भी बनती हो ये अनिर्वचनीय है तुम्हारा परमाणु सृष्टि अनिर्वचनीय है अब देखो एक दूसरा नमूना का कर बोले प्रकृति नित्य भी है और परिणाम को भी प्राप्त होती है बदलती भी है तो भाई समूची प्रकृति बदलती है कि प्रकृति का एक हिस्सा बदलता है और प्रकृति में फिर तो जो हिस्सा बदलने वाला होगा वो बिल्कुल कोई न्यारी चीज होगी जो नहीं बदलने वाला होगा वो बिल्कुल न्यारी चीज होगी फिर प्रकृति का एक ब्याहत हो जाएगा तो नित्यंश द्विप्रतिशत चौप्रतिशत कोई वस्तु परिणामी भी होए और नित्य भी होए ये बात नहीं हो सकती इसलिए तुम्हारे मत में सृष्टि निर्वचनीय नहीं है तो वेदांतियों से पूछो क्या तुम्हारे मत में सृष्टि क्या है हैं हा बोले हाँ। देखो सीधी बात हम बताते हैं सृष्टि को सत सिद्ध करो तो भी झगड़ा सृष्टि को असत सिद्ध करो तो भी झगड़ा है और सृष्टि को सदसत सृष्टि कर सिद्ध करो तो भी झगड़ा हम असल में ब्रह्म को सिद्ध करते हैं हम कहते हैं कि जो दृष्टा है साक्षी है आत्मा है वो ब्रह्म है और देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है और सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अद्वय है है ना जब तक तुम इसको नहीं जानते तब तक सृष्टि को चाहे आरंभ सिद्ध करो चाहे परिणाम सिद्ध करो लेकिन इस ब्रह्म को जान जाओ तब तो सृष्टि है ही नहीं है ना? तो अनिर्वचनीयता जो हम बताते हैं वो अपने मन में मत में नहीं तुम्हारे मत में बताते हैं तो इसीलिए ब्रह्म अनिर्वचनीय है कैसा कवांग मनसा गोचर है अपना आत्मा है परंतु वाणी और मन का विषय नहीं है और कोले प्रपंच अनिर्वचनीय है सदसद्याम सत्वा सत्वा व्याम अनिर्वचनीय है है कि नहीं है ना रहे। आत्मा तो है किंतु बाणी और मन का विषय नहीं है ये अनिर्वचनीयता है और प्रपंच है या नहीं है दोनों में से कोई बात नहीं कही जा सकती ऐसी अनिर्वचनीयता है सत्वा सत्वाभ्याम तत्वा तत्वाभ्याम अनिर्वचनीयत्व प्रपंचस्य बांग मनसा गोचरत्व अनिर्वचनीयत्व ब्रह्मण तो अब कहते हैं कि ये जो बात है एक ने कहा कि सांप बड़ा बड़ा खराब एक ने कहा माला बहुत अच्छी बोले तो दोनों दोनों रस्सी में दिखाई पड़ रही हैं। तो सांप पूरा की माला अच्छी तो अपने अभाव के अधिकरण में जैसे सांप और माला दोनों अपने अभाव की अधिकरण रज्जू में जहां न सांप है न माला है वहां दोनों दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए दोनों मिथ्या हैं। इसी प्रकार अद्वय अपरिचिन्न परमात्मा में जो परिच्छि के अभाव का अधिष्ठान है जो परिच्छिन्न के अभाव का साक्षी है उसमें प्रपंच दिख रहा है इसलिए ये प्रपंच जो है वो है नहीं अब जरा नारायण ये बात बताते हैं ये तो भाई वेदांत की बात है ये कौन समझ सकेगा जिसकी अकल छोटी छोटी चीज में फंसी नहीं होगी जो छोटी चीज में अपनी अकल को फंसा के बैठा हुआ है उसकी समझ में दूसरी चीज बड़ी चीज नहीं आ रही जो अपने बच्चे के सिवाय दूसरे के बच्चे को जानता ही नहीं है उसको दूसरे का बच्चा भी बच्चा है ये बात समझ में कहां से आती है अच्छा जो अपने पैसे के सिवाय दूसरे के पैसे को पैसे ही नहीं समझता है दूसरे का खो जाए दूसरे के जेब कट जाए दूसरे की चोरी हो जाए है ना वो कोई अपना थोड़े ही है, है ना ऐसे लोग महाराज जो अपने पैसे में लगे हुए हैं उनकी समझ में ब्रह्म नहीं आता है बना? ये तो ज्ञान का ये नियम है देखो ज्ञान का नियम बताते हैं एक साथ दो चीज का ज्ञान नहीं होता जैसे दोनों उंगली दिखती है ना तो ये एक साथ नहीं दिखती है हो ये आंख इतनी चंचल है कि बारी बारी से दोनों को देखती हैं और मालूम पड़ता है कि एक साथ दोनों को देख रहे हैं जब खड़ी दिखेगी जब किताब नहीं जब किताब दिखेगा जब घड़ी नहीं कर जब मन में दुश्मन आवेगा तब दोस्त नहीं और दोस्त आवेगा तब दुश्मन नहीं दोनों एक साथ नहीं होंगे बारी बारी से होंगे और जब संसार तब भगवान नहीं और जब भगवान आएंगे तब संसार नहीं इसलिए जो लोग महाराज है ना अपने दिल को ही दुकान बना के बैठे हुए हैं ये तो समझते हैं कि कोई आभूषण है जैसे शरीर में कई आभूषण पहन लिए जाते हैं वैसे आओ संसार को भी बनाए रखो और ब्रह्म को भी पहन लो तो जो छोटी चीज में फंस गया उसके ध्यान में बड़ी चीज नहीं आती है इस ये कहो कि छोड़ के कहां जाए अरे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है ये तो बेवकूफी की बात है सवाल यह है कि तुम्हारा मन कहां फंसा हुआ है मन छोटी चीज में फंसा है कि मन बड़ी चीज में फंसा है न देखो ये जब माताएं अपने बच्चों को छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं, तो उनको कुछ खाने के लिए दे देते हैं और खाने में फंस गए तो माँ चली गई है न रुपया दो रुपया दे देते है वो बच्चा उसमें खुश हुआ चली गई तो ईश्वर महाराज ये भी है ना एक रुपया दो रुपया लोगों के सामने डाल के कुछ खाने पानी पीने की चीज सामने डाल के और खुद छिपा छिपा देख रहा है कि ये हमसे ये लोग कितना प्रेम करते हैं तो आओ अब इसका विवेक करें श्रुति में इस तत्व को बहुत बढ़िया ढंग से समझाया हुआ है वेदांत में तो अभी तक तो जुक्ति से बात समझाई जा रही थी अब थोड़ी श्रुति से माने वेदांत के सिद्धांत से इसको समझाते हैं अब कोष का वर्णन करना है बात विद्वानों में पंचकोष की चर्चा जो है उसको हंसी की ही बात मानते हैं जो ब्रह्मवेत्ता लोग है ना एक आदमी ने क्या किया कि सांप जो दिख रहा था ना रस्सी में उसके पंचकोश का निरूपण शुरू किया रस्सी में जो सांप है अन्न रस से बना हुआ उसका शरीर है है ना और हिलता है वो इसलिए उसमें प्राण है उसको गुस्सा आता है इसलिए उसमें मन है हैं और वो डांस लेता है इसलिए उसमें कर्तापन है हैं और वो क्या आनंद से लेता हुआ है का उसमें आनंद है ये क्या हुआ कि रस्सी में दिखने वाले सांप का पंचकोश हुआ हो है कुछ ध्यान में बात आती है अरे वहां तो सर्प देवता है ही नहीं है तो रस्सी में प्रतीत होने वाले सांप का पंचकोश क्या होगा तो आओ इसको अज्ञानी लोगों को जैसी प्रतीत होती है उसका अनुवाद करके लोगों को यह कैसा मालूम पड़ता है ये बताने के लिए पंचकोष का निरूपण करते हैं तो इस बात को शुरू से लें कि जैसे तलवार होती है ना तो उसको म्यान में रखते हैं अब आजकल के जमाने में महाराज घरों में तलवार भी नहीं होती है तो कैसे उसको कैसे उसको बताया जाए ऐसे बताओ कि जैसे कोई आपका आभूषण है ना और उसको संदूक में रखते हो है ना तह परता बहुत सुरक्षित मैंने देखा पहले हीरे को रुई में रखा है ना फिर रुई को कबर में रखा कबर को ऐसी संदूक में रखा जिसमें भीतर तो मखमल लगा हुआ था और बाहर से लकड़ी है? तो एक खीरा रखा हुआ है कैसे एक रूई में रखा हुआ है कब्र में रखा हुआ है, है? फिर रेशम फिर रेशमी के रेशमी कपड़े में है उसके बाद संदूक में है तो को सही कोसा जैसे तलवार रखने के लिए म्यान होता है जैसे हीरा रखने के लिए कई कबर होते हैं हैं? वैसे ही ये आत्मा जो है अपना आत्मा अपना आपा वो मानो कबर में छिपा के रखा गया है को सही वो कोसा तो कोष को दो तरह से कहते हैं एक तो जैसे म्यान में तलवार और दूसरे रेशम का कीड़ा आप लोगों ने शायद वो देखा हो नहीं देखा हो वो भी कोष बनाता है वो ऐसे ऐसे धागे बुनता जाता है कि खुद तो उसके भीतर बंद होता जाता है और धागे की सृष्टि करता रहता है अपने ही मुंह से निकाले हुए धागे के द्वारा वो अपने को ऐसा भीतर कर लेता है कि रेशम निकालने वाले लोग जो है ना उनको कोई युक्ति अभी तक मालूम नहीं हुई कि कीड़े को बचा ले हैं? और रेशे को अलग कर ले तो क्या करते हैं उनके उस गोले को ही गर्म पानी में डाल देते हैं तो कीड़ा राम मर जाते हैं और वो रेशम का धागा ले लेते हैं तो अपने आप ही बंध गए ना इसी को कोश बोलते हैं ये कोश है तो ये जो शरीर है इसको आप पहले इस ढंग से समझो जैसे ये आत्मा को है ना आत्मा का कबर हो जैसे आप इसपे कपड़े पहन लेते हैं तो कवर कई तरह का होता है ना एक तो कंबल ओढ़ लेते हैं ये, ये जो साल तरह तरह की होती हैं है ना ऊनी कुश्की इनको संस्कृत में कंबल बोलते हैं हो ये नहीं कि जो भेड़ के बाल से गलेरिया बनाते हैं उसी का नाम कंबल है ये जो हजारों रुपए की साल है इनको भी कंबल ही बोलते हैं तो कंबल है अथ उसके बाद साड़ी है ना फिर और और कपड़े हैं और ये जो रंग से अपने को कबर करते हैं ना वो भी कवर ही है तो मैं क्या है ये देखना चाहिए कि मैं क्या है बच्चे के शरीर में कोई रंग लगा दो और फिर छुड़ाने लगो तो रोता है कि नहीं रोता है बोले अरे हमारा रंग रहने दो ऐसे ये जो जीवात्मा अपने शरीर में बंध गया ना ये शरीर के छोड़ने शरीर को तैयार नहीं होता तो कोष शब्द का आपको दो अर्थ बताया एक जैसे म्यान में रखा हुआ तलवार म्यान से सर्वथा अलग होता है म्यान को कोष बोलते है।, है और जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बना बनाए हुए धागे के गोले में कैद होता है उसको कोष बोलते हैं इसी प्रकार ये जीवात्मा इस शरीर के भीतर ये शरीर जो है ना ये कोष है अच्छा अब आप सीधे साधे इसको समझो ये भक्तों के लिए भी बहुत उपयोगी है और धर्मात्माओं के लिए भी धर्मात्माओं के लिए क्यों उपयोगी है वो जो धर्म का फल मानते हैं कि मरने के बाद मिलता है दूसरे जन्म में स्वर्ग में जाने पर वहां ये कबर तो जाता नहीं ये म्यान तो यहीं का यहीं रह जाता है तो वो जो इस म्यान को यहाँ छोड़कर जाने वाला है वो कौन है है ना अच्छा भक्त लोग जो भगवत प्राप्ति मानते हैं तो उनका देह भी तो यहीं रह जाता है हैं वो कौन है जो इस शरीर में से निकल के भगवान के साथ जाके एक हो जाता है वैकुंठ में चतुर्भुज होकर रहता है भगवान के शरीर में आभूषण होकर रहता है वो कौन है तो वो इस कोष में वो इस जाल में फंस गया है तो जब इस जाल को समझेंगे तब अपने को इस जाल से जुदा समझेंगे वो कौन आत्मा है जो शरीर मैं हूं ये भ्रम मिटते ही ब्रह्म हो जाता है वो कौन है इसी को शरीर तत्व को समझना बोलते हैं हम अपने जान में इस बात को बहुत सीधी बहुत सरल करके बता रहे हैं अगर पंडितों से बात करनी हो तो इतना इसको फैलाना नहीं पड़ेगा हो अच्छा तो आप जैसे देखो ये हाथ है साफ सबके हाथ है हाथ वाले हैं तो इसमें हड्डी मांस चाम है ये तो आपको मालूम है और इसको हाथ को खोलें, कि दबावे हिलावे डुलावे इससे काम करें इसमें काम करने की शक्ति है और काम करने का जब संकल्प होता है कि हम ये रुमाल उठा लें, हैं? तो हाथ है न अपनी क्रिया शक्ति से इस रुमाल को उठा लेता है अब आप देखो तीन चीज आपको साफ मालूम पड़ रही है एक हाथ और एक इसमें उठाने की ताकत और एक उठाने का मन उठाने का संकल्प ये बहुत मोटी मोटी बात पंचकोश के संबंध में पहले आपको सुना रहा हूं बाद में जो उसका शास्त्रीय रूप है वो सुनाऊंगा तो आप बताओ कि हड्डी मांस चाम का बना हुआ यह हाथ और बिजली की तरह रहने वाली इसमें शक्ति है और संकल्प ये तीन चीज हैं तीन की अलग अलग हैं तो देखो जिसको पक्षाघात का रोग हो जाता है क्या बोलते हैं उसको लकवा लगना है हा हा वाह तो हमको ये अंग्रेजी के जो शब्द है ना इनका उच्चारण हमको नहीं आता है तो हाँ। तो आप लोग समझ लो कि जैसे ये हाथ है तो हाथ में किसी के लकवा लग गया तो हड्डी मांस जाम तो उसके हाथ में है हैं? और उठाने की और वो मन भी है कि हम अपने हाथ से एक गिलास पानी उठावे परंतु उठता नहीं है तो क्या हुआ शक्ति नहीं है तो ना शक्ति नहीं अब अब साफ साफ मालूम पड़ता है ना कि एक उठा एक बिजली है एक बिजली हाथ में दौड़ती रहती है और वो हमारे संकल्प के स्विच से काम करती है अच्छा तो ये जो हड्डी मांस जाम है इसको अन्नमय कोष कहते हैं और जो इसमें बिजली की शक्ति सी दौड़ती है उसको प्राणमय कोष बोलते हैं बोला और जो उठाने का संकल्प है उस संकल्प को मनोमय कोष बोलते हैं और उठाने वाला मैं हूं है ना ये जो अभिमान है बुद्धि इसको विज्ञानमय कोश बोलते हैं और हाथ को है ना देखो जब तबले पर थप थपाते हैं या सितार पर किनमिन किनमिन करते हैं या बांसुरी के छेदों पर घुमाते हैं हैं तो मजा आता है कि नहीं आता है तो मजा किसको आता है मजा आता है भोक्ता को तो भोक्ता में भोग है आनंदमय कोष और भोक्ता है आत्मा और करता में कर्ता है विज्ञानमय कोष बुद्धि और उसमें आत्मा है उस चैतन्य साक्षी वहां आके वो आनंदमय कोष में, में आके अपने को भोक्ता अनुभव करता है वो विज्ञानमय कोष में, में आके अपने को करता अनुभव करता है वो मनोमय कोश में आके अपने को संकल्पक अनुभव करता है वो प्राणमय कोश में आके अपने को शक्ति रूप अनुभव करता है और वो अन्नमय कोश में आके अपने को शरीर अनुभव करता है आत्मा तो एक है चैतन्य अब आपको फिर एक बार याद दिला दें कि असल में ये कोश कोई वस्तु नहीं है इनकी की संज्ञा है शंकराचार्य भगवान ने लिखा कि इन कोषों की संज्ञा जो है वो की है की संज्ञा कैसी है? रहा है जैसे अभी एक सज्जन आकाश के तारों का अनुसंधान कर रहे हैं तो कहते हैं हमको एक ऐसा तारा मिला है खोज करते करते जो अभी तक दूसरे वैज्ञानिकों को नहीं मिला था तो मैंने कौन तारा है उस अभी किस राशि में है ना एक राशि में कितने दिन तक रहता है ये बतावेंगे भो है अच्छा उसका रंग क्या है ये बतावेंगे उसकी चाल कैसी है वो बतावेंगे है ना उसका आकार कितना बड़ा है ये बतावेंगे फिर बोले भाई इसका नाम क्या होना चाहिए तो बोले इसका नाम गांधी तारा रखेंगे है ना देखो इसका नाम गांधी तारा नेहरू तारा तक, तक अभी देने नाम अच्छा <laughs> तो ये जो संज्ञा ये जो नाम उसका रखेंगे, रखेंगे। ना, हवाई जहाज का नाम रख देंगे गांधी या नेहरू है ना पानी के जहाज का नाम रख देंगे गांधी या नेहरू बिल्डिंग का ना, नाम रख देंगे गांधी या नेहरू है नमारे एक जान पहचान के हैं ख्रुष्टेब क्या नाम है रूस के जो थे थे ना पहले पहले थे वो जो निकल गए है ना वो आए हुए थे जिस दिन भारत वर्ष में आए थे उसी दिन उनके घर में बेटा हुआ तो नाम रख दिया ख्रुस्टेब तो है ना सुनो ये बाचरी की संज्ञा इसका नाम है कल्पित संज्ञा जब रख देते है न कल्पित नाम रख देते हैं तो कल्पित संज्ञा उसका नाम हो जाता तो असल में ये शरीर में न, आ, ये जो पांच प्रकार है ना ये पांच प्रकार अपने को अलग समझने के लिए कल्पित है एक बार एक महात्मा आए तो वो वेदांत का सत्संग तो बिचारे उन्होंने किसी से किया कराया नहीं वो रहते थे हिमालय में और गुफा में बस बैठे रहते थे उनका बैठने का ऐसा अभ्यास था वो बारह बारह घंटे आसन से बैठे रहते थे और आंख बिल्कुल खुली और से सीधा आए वृंदावन तो ये हुआ कि भाई इनका सत्संग करो तो बैठा दिए गए बरामदे में ऊपर और सत्संग होने लगा तो बोले कि ये बात मैं मनोमय कोष में बैठ के बोल रहा हूँ ये बात में विज्ञानमय कोष में बैठ के बोल रहा हूँ है ना तो मंगल हरी जी <laughs> वो बोले कि भला ये कोस कहीं होते हैं जिसमें तुम बैठ के बोलते हो है।, है ना नेदांत की जो बात है है ना वो तो जैसे अ ब स की कल्पना करके है ना जैसे स्वयं सिद्धियों को स्वीकार करके तब गणित तब गणित बताया जाता है हाँ एक, एक एक के बाद दो ही होता है दो के बाद तीन होता है तीन के बाद चार होता है नारायण तो नारायण ये जो एक की आकृति लंबी हो गए ये क्या एक बताता है दो की आकृति टेढ़ी हो गए ये क्या दो बताता है क जो है वो जैसे नागरी लिपि में लिखा जाता है वही ठीक है क्या तमिल वाला ठीक नहीं है क्या तेलुगू वाला ठीक नहीं है या जर्मनी वाला ठीक ठीक नहीं है लेटिन वाला ठीक नहीं है तो वो तो संकेत है ना लिपि जो है ये तो अक्षर की संकेतक है हैं जैसे सचमुच अक्षर के साथ लिपि जो है वो कहीं आबद्ध नहीं है उस अक्षर को बोलने के लिए मुंह से उस वर्ण का उच्चारण करने के लिए एक इशारा एक इशारा लकीर के रूप में बनाया जाता है तो जैसे उस लकीर को कोई वास्तविक समझ ले तो नागरिक की लकीर को वास्तविक समझेगा तो उड़िया बंगला तमिल तेलुगू है ना, कन्नड़ सब के सब फालतू हो जाएंगे फिर लड़ाई होगी कि नहीं हमारी लकीर ठीक उनकी लकीर गलत उनकी लकीर ठीक हमारी लकीर गलत ये लिपि इसी को बोलते हैं हो तो ये जो कोष है ये बात कोई समझाने के लिए कही जाती है उस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए तो ये अन्न रसमय पुरुष है देखो आकाश से वायु वायु से वाय। वाय। वाय। अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी पृथ्वी से औषधिया औषधियों से अन्न और अन्न और रस को मिला करके ये शरीर बनता है अन्नमय अच्छा इसमें तैतरीय उपनिषद में ऐसा वर्णन किया कि ये जो पुरुष के शरीर में सिर है यही तो इसका सिर है और दाहिना हाथ जो है ये दाहिनी पाक है और बाया हाथ बाई पाक है और ये मध्य भाग जो है है ना, ये नये मय के पूरण का स्थान है और अन्न इसकी प्रतिष्ठा है माने अन्न से ही वीरज बना अन्न से ही रज बना अन्न और वीर, रज के रज और बीर्ज के संजोग से ये शरीर बना प्रतिष्ठा ये शरीर जो है अन्न इसकी प्रतिष्ठा है तो अलग अलग ये शरीर जो है ये ये कुछ धातु नहीं है कुछ तत्व नहीं है ये तो जैसे एक पर्दे पर बहुत सारी तस्वीरें दिख रही हों स्त्री की पुरुष की इसी प्रकार आकाश के पर्दे के भीतर है ना वायु घूमती है आग जलती है पानी बहता है धरती स्थिर होती है और उसमें ये सब पशु पक्षी मनुष्य आदि के जो शरीर हैं, ये सब तस्वीर की तरह आकाश में दिखाई पड़ते हैं अन्नमय कोष जो है वो तो व्यष्टि कोष जो है वो समष्टि से जुदा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल समष्टि से मिला हुआ है इसमें आत्मा जो है आ, अहम महम बहा अहम के रूप में स्फुरीत हो रहा है असल में विराट की आत्मा से जुदा नहीं है ये अन्नमय कोष बोला अब प्राणमय कोष किसको बोलते हैं तो इसी शरीर में जैसे प्राण व्यान अपान समान उदान ये पांच वायु हैं तो प्राणमय कोष में प्राण सिर है व्यान दाहिना हाथ है और अपान बायां हाथ है है ना और उदान जो है वो मध्य भाग में है और समान समूचे शरीर में समूचे शरीर में व्याप्त है अब एक प्राणों का जाल बिछा दिया इसमें से हड्डी मांस चाम को हटा दो और केवल भिन्न भिन्न प्रकार के प्राण हैं। तो ये जब आत्मदेव शरीर में से अपने को उठा करके केवल क्रिया शक्ति के साथ तादात्म्य अपन करते हैं तब इनका नाम प्राणमय पुरुष होता है देखो एक अन्नमय कोष है और एक अन्नमय पुरुष है तो जब आत्मा अपने को देह समझता है तब उसको अन्नमय पुरुष कहते हैं और जब इस मान में से अपने को अलग निकाल लिया तो ये अन्नमय कोष रह गया और पुरुष जो है वो अपने को जान गया कि मैं अन्नमय नहीं हूँ मैं तो प्राणमय कोष की उपाधि से प्राणमय पुरुष हूँ अब ये जो प्राणमय कोश है वो वायु से एक है समी वायु से अब इसके बाद बोले कि इसकी ये जो प्राण प्राणवायु काम करती है ठिकाने से ये तो मन के द्वारा करती है मनोमय कोश इसको बोलते हैं तो मनोमय कोश जो है वो वृत्तिमक है तो उसमें यजुर्वेद जो है वो सिर है और ऋग्वेद दाहिना हाथ है और सामवेद बायां हाथ है और आदेश जो है ना ये करना ये नहीं करना वो हृदय ब्राह्मण है आदेश जो है आ, वो मैं मैं मैं के रूप में स्पूर्ता है मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा आ, और मही जो है पृथ्वी जो है आ, वो नारायण ये विज्ञान व कोश ये अथर्वांग जो है वो इसकी प्रतिष्ठा है आ, अन्नमय कोष की प्रतिष्ठा अन्न है प्राणमय कोष की प्रतिष्ठा जो है आ, वो अपान है अपान माने पृथ्वी पृथ्वी जिसमें सब प्राण शांत हो जाते हैं अपान मृत्यु रूप है ना मृत्यु रूप होने से वो उसकी प्रतिष्ठा है समान जो समान जो है वो व्यापक है नारायण समान जो है वो व्यापक है और विज्ञानमय कोष में विज्ञानमय कोष में जजुर्वेद सिर है क्योंकि तैतरीय उपनिषद जजुर्वेद का है और उसमें सब मंत्र जो हैं गद्यात्मक पद्यात्मक सब प्रकार के हैं तो ये मनोमय कोष में चारों वेद रहते हैं मनोमय कोष जब मन होवे तब वेदों की आवृत्ति होवे और मन न होवे तो वेदों की आवृत्ति ना होवे ये उदात्त है या अनुदात है ये स्वरित है है ना ये कैसे मालूम पड़े ये जटा पद घन आदि जो उसकी प्रकृति विकृति है उसका पता कैसे चले हैं तो मनोमय कोश में ये चारों वेद में जो कुछ विधि विधान निषेधाता है वो सब का सब मनोमय कोष के साथ संबंध संबद्ध होता है तो उसमें जजुर्वेद सिर है ऋग्वेद दाहिना हाथ है साम वेद बाया पक्ष उसमें बोलते हैं वो तो तीतर है ना तीतर जो है वो पक्षी के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन करता है अब उसमें जब हम अपने आत्मा को जोड़ देते हैं असल में आत्मा को पक्षी कहना या पशु कहना ऐसे भी समझाते हैं और श्वेता स्वतर उपनिषद में है ना अश्वतर है ना वक्ता मांडुक के उपनिषद में मंडूक है और तैतरीय उपनिषद में तीतर पक्षी है असल में है ना जहां तक परिच्छिता भासेगी है, है ना चाहे कोई वक्ता हो चाहे श्रोता हो उसमें पक्षी पना तो आई जाएगा पक्षी हुए बिना जब तक संस्कार अपने अपने नहीं होंगे संस्कार आ गया तो पक्षी हो गया ये बाइबिल पक्षी ये कुरान पक्षी है ना इस तरह से हो अब उसके भीतर समझो विज्ञान मय कोष है विज्ञान मय कोश है उसमें कर्तृत्व है तो कर्ता तो असल में कर्ता तो आत्मा है कर्ता पुरुष तो शुद्ध जो पुरुष है वो तो ब्रह्म ही है लेकिन अपने को जो कर्ता के पास करण है औजार हैं उनको मैं मान करके जो बैठा हुआ है उसको विज्ञानमय पुरुष बोलते हैं और जो औजार औजार हैं उनको विज्ञानमय कोष बोलते हैं विज्ञानमय कोष में क्या है श्रद्धा जो है ये सिर है श्रद्धा जो है वो सिर है और रित दाहिना पक्ष है और सत्य जो है ये आ, बाया पक्ष है और योग जो है वो आत्मा है नारायण योग जो है समाधि मान कर्तृत्व की पराकाष्ठा जो है वो परिच्छिन्नमय की समाधि है परिच्छिनमय की जो समाधि है वो वहां आत्मा है नारायण और उसकी प्रतिष्ठा उसकी प्रतिष्ठा कौन है का महत्व जो है महतत्व उसकी प्रतिष्ठा है विज्ञान की प्रतिष्ठा है महत्व तो व्यष्टि को समि में जब लीन कर दो तो अन्नमय कोष विराट की उपाधि से एक हो जाएगा और ये प्राणमय कोष प्राणमय कोष जो है वो पृथ्वी पृथ्वी अपान प्रलय के साथ एक हो जाएगा प्राण प्राण ही पैदा होता और प्राण ही प्रकट होता और मरता है और मनोमय कोष जो है ये मनोमय कोष जो है का इसकी इसकी स्थिति जो है वो और और ऊंची है अथर्वाग्रस अथर्वांग में इसकी प्रतिष्ठा है संकल्प जो है ये उदय उद होकर के सारी सृष्टि के निर्माण में तो उसमें मारण मोहन उच्चाटन और जो जो चाहे सृष्टि के संबंध में सारी सिद्धियां सारी विभूतियां मनोमय कोष में आती हैं, परंतु आत्मा जो है वो कोष नहीं है वो तो मनोमय के साथ तादात्म्य में आपन्न होकर के मनोमय पुरुष हो गया है इसी प्रकार विज्ञानमय कोष के साथ तादात्म्य में आपन्न होकर के ये आत्मदेव कर्ता हो गए हैं अब जितने कर्म होते हैं उनमें श्रद्धा का होना आवश्यक है श्रद्धा नहीं हो क्योंकि कर्म जो होते हैं एक परब्रह्म परमात्मा में एक प्रकृति में ये कर्म अच्छा है और ये कर्म बुरा है ये कौन बनावेगा इस कर्म का फल अच्छा होगा और इस कर्म का फल बुरा होगा ये कौन बनावेगा तो बोले भाई इसमें श्रद्धा जो है वो सिर है और रित सत्य जो हैं ये दक्षिण पक्ष और बाम पक्ष है और जोग जो है इस विज्ञान की आत्मा है जोग जो है इस विज्ञान की आत्मा है और हिरण्य गर्भ जो है महत् तत्वोपाधिक चैतन्य वो इसकी प्रतिष्ठा है तो अपने को ये अनुभव करो कि मैं इस शरीर में बैठ करके करता नहीं हूँ बल्कि महत् तत्व में बैठ करके हिरण्य गर्भ रूप में करता हूँ हिरण्य गर्भ रूप में करता हूँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माता जो हिरण्य गर्भ है उसके साथ हमारी आत्मा एक है उसके बाद आनंद में आता है सुषुप्ति में समाधि में अथवा विचार की पराकाष्ठा में जो लोग समझते हैं महाराज नारायण कि बिना हिले डोले आनंद नहीं आता है ना आनंद के बारे में आनंद के बारे में लोगों को भ्रांति है एक शांत आनंद होता है और एक समृद्धि आनंद होता है ना बोले अगर मोटर पर नहीं चढ़े तो क्या आनंद है हाँ, एक आनंद ये हुआ और एक आनंद क्या हुआ कि अमुक सेठ मोटर लेके आए थे कि महाराज चलो घूमने के लिए हमने कहा हम बड़ी शांति से बैठे हैं बाबा हमारे मन में घूमने की इच्छा नहीं होती है ना अच्छा तो वो आई हुई मोटर का त्याग करके शांति से बैठने में ये शांति की उपाधि से आनंद हुआ हो हाँ। एक आदमी को आनंद क्या हुआ बोले हमने करोड़ रूपया कमाया क्या परिश्रम किया एक कोई आनंद हुआ कि हमने करोड़ का त्याग कर दिया आपको आपको मालूम होगा श्री वल्लभाचार्य महाराज या प्रभुपाद उनके पुत्र दोनों में से कोई एक कर रहे थे ठाकुर जी के अस्वीकार कर दिया ठाकुर जी ने अस्वीकार कर दिया क्यों उनके मन में शंका हुई क्या अपराध हमसे हुआ कि ठाकुर जी ने अस्वीकार किया तो बोले कि ये जो तुम है ना गिन रहे थे ना इसमें जो खनखनाहट हुई है ना ये खनखनाहट होने से ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं है खनखना लोगों को मालूम हो गया कि मुहरें गिनी जा रही हैं ये उच्छिष्ट हो गया ये ठाकुर ये जी को पसंद नहीं है आपने एक ब्राह्मण की बात सुनी होगी एक ब्राह्मण थे सुनते हैं कि मथुरा के ही थे ऐसा बोलते हैं एक ने ला करके एक लाख रुपए की ढेर उनके सामने लगा दी और बोले कि महाराज हम आपको ये दान करते हैं आपको ऐसा कोई दाता नहीं मिला होगा तो वो पंडित जी के अंटी में एक रुपया था उसने निकाला है ना और बोले कि देखो तुम्हारे जैसा कोई दाता नहीं और हमारे जैसा कोई लेने वाला भी नहीं मिला होगा है ना ये देखो एक पैसे रुपया इसमें और मिला के अभी एक लाख एक रुपया ये हम तुमको देते हैं है ना ये तुम ले जाओ आ, ऐसा लेने वाला भी तुमको नहीं मिला होगा तो, तो नारायण जैसे ग्रहण में आनंद होता है वैसे त्याग में भी आनंद होता है जैसे शरीर के हिलने डोलने में आनंद होता है, है ना वैसे शांति से रहने में भी आनंद होता है तो ये जो आनंदमय है ना आनंदमय कोष जिसको बोलते हैं रहे समाधि में स्पष्ट भासता है है ना और सुसुप्ति में भी मलिन रूप से भासता है क्योंकि सारे दुख सुसुप्ति में दुख का निवारण हो जाता है और समाधि में सत्व का प्रकाश हो जाने के कारण है ना सत्व का प्रकाश सुसुक्ति जो है वो तमस की मलिनता से युक्त है अच्छा और प्रयत्न साध नहीं है सुसुप्ति जो है ना वो प्रयत्न साध्य नहीं है वो अपने हाँ, आप ही चढ़ बैठे तो चढ़ बैठे अगर कोई कोशिश करने लगे कि हमको नींद आवे तो वो कोशिश ही नींद में बाधक हो जाएगी है ना एक डॉक्टर ने पूछा कि तुमको नींद नहीं आती है तो क्या होता है बोले बस चिंता लगी रहती है कि नींद नहीं आती है नींद नहीं आती है नींद नहीं आती है ना इसलिए नींद नहीं आती बोले नींद नींद की निद्रा की चिंता करने से निद्रा नहीं आती है तो उसने दवा दी दवा उन्होंने खाई तो फिर दूसरे दिन आए बोले कि निद्रा नहीं आई तो बोले आज क्या सोच रहे थे बोले आज सोच रहे थे कि बिल कैसे चुकाएंगे है ना हाँ।, हाँ कल तो निद्रा की चिंता थी आज बिल की चिंता थी और चिंता के कारण निद्रा नहीं आई तो ये जो लोग समझते हैं ये लोग जो समझते हैं कि रुपया खनखनाने में ही मजा है, है ना मोटर पर दौड़ने में ही मजा है वो तो मजा का आधा रूप समझते हैं